चेन बोध कथा पर सदगुरु ओशो का प्रवचन ट्रैक छे, धर्म का मूल रहस्य स्वभाव में जीना है भाग दो गुरु ने ये नहीं कहा कि तुम पूछ लेना गुरु ने कहा मैं बताऊंगा जब हम दोनों अकेले रह जाएंगे लेकिन इसी तरह तो भूल होती है शिष्य समझा कि जब दोनों अकेले रह जाएंगे तब मैं पूछ लूंगा और फिर उस दिन बहुत बार ऐसे मौके आए जबकि वे दो ही झोपड़े में थे और हर बार सूबी ने अपने प्रश्न दोहराए न तो वो प्रतीक्षा कर सका और न धैर्य रख सका कि जब गुरु और शिष्य दोनों रह जाएं तो गुरु बताएगा पूछने की जरूरत नहीं जब तुम तैयार होते हो तब उत्तर मिल जाता है पूछते तो तुम इसीलिए हो कि तुम्हारी तैयारी भी नहीं है और तुम पूछे चले जाते और अपात्र के लिए कोई उत्तर नहीं और अपात्र को जो उत्तर देता है वो तुम्हारे जैसा ही ना समझ उसके उत्तर का कोई मूल्य नहीं बहुत बार सूबी ने अपने प्रश्न दोहराए जब भी कोई ना था लोग आए गए खाली जगह रह गई उसने फिर कहा कि अब अब बता दें क्या मतलब होता है इसका मतलब होता है कि प्रश्न तो खड़ा ही रहा सुई भी शांत था वो पूरे वक्त यही देखता रहा कब लोग जाएं और कब मैं पूछू पूछना उसके लिए एक रोग की तरह हो गया उस प्रश्न ने उसे जरा भी सुविधा ना दी कि वो शांत बैठ सके प्रतीक्षा कर सके गुरु से उत्तर थोड़ी मिलते हैं गुरु उत्तर है अगर तुम शांत बैठ जाओ तो गुरु उत्तर है अगर तुम अशांत हो तो गुरु सिर पीटता रहे उत्तर तुम तक नहीं पहुंचेंगे और तुम्हारा गुणधर्म तत्ण बदल जाता है जब तुम शांत होते हो निष्प्रश्न तब तुम्हारा स्वभाव और होता है मैंने सुना है एक भूखा आदमी एक मरुस्थल में भूखा मर रहा है ना पानी है ना भोजन कहते हैं शैतान तो ऐसे ही अवसर की तलाश में रहता है शैतान मौजूद हुआ और उसने कहा कि भोजन भी दूंगा पानी भी दूंगा पूरी तरह तृप्त कर दूंगा लेकिन एक शर्त और वो शर्त ये है कि तुम मुझे अपना ईमान दे दो अपना धर्म मुझे दे दो उस भूखे आदमी ने कहा बिल्कुल राजी हूं शैतान ने भोजन दिया पानी दिया भूखा आदमी तृप्त हुआ जब तृप्त हो गया तो शैतान ने कहा कि अब शर्त याद है ईमान मुझे दे दो भूखा आदमी खिलखिला के से लगा उसने कहा कि तुम बड़ी भूल में पड़ गए भूखे आदमी का कोई ईमान होता है और वायदा किया था जब मैं भूखा था अब मैं भरे पेट हूं अब ये आदमी दूसरा है जिसने किया था वो कहा और जो मैं अब हूं वो था नहीं अगर उस वक्त भी मैं भरे पेट होता तो शर्त नहीं मानता अब भी नहीं मानता अगर भूखे पेट आदमी में और भरे पेट आदमी में इतना फर्क पड़ जाता है तो तुम सोचो प्रश्नों से भरी चेतना में और प्रश्नों से खाली चेतना में कितना अंतर न पड़ जाता होगा जब तुम प्रश्न से भरे हो तब तुम उत्तर समझने में असमर्थ हो अयोग्य हो तुम्हारी उत्सुकता इतनी है प्रश्न में कि उत्तर पर तुम ध्यान ना दे पाओगे उत्तर दिया भी जाए तो चूक जाएगा और मैं तुमसे कहता हूं कि उस दिन भी जब सुई भी बार बार पूछता रहा तब भी गुरु का अस्तित्व उसका होना ही प्रतिपल उत्तर दे रहा था लेकिन प्रश्न की इतनी उत्सुकता थी कि गुरु की तरफ सुई भी देख ही नहीं रहा था वो देख रहा था लोग चले जाए तो मैं पूछू उसका मन कहीं और अटका था लेकिन जब भी वो अपना प्रश्न उठाता वो प्रश्न पूरा पूछ भी ना पाता कि सेह ही अपने ओंठों पर उंगली रख कर उसे चुप होने का इशारा कर देते ये उंगली ओठ पर रखना बड़ा गहरा प्रतीक है उपयोग तो हम भी करते हैं जब किसी को चुप करना हो तो हम ओंठ पर उंगली रख लेते लेकिन इसका मतलब तुम्हें पता है क्या होता आखिर ओंठ पर उंगली रख लेने का मतलब चुप्पी क्यों होता इतना तो समझ में आता है कि औ बंद रखो लेकिन ये एक उंगली क्या कहती ये सिर्फ औठ बंद रखने को नहीं कहती वो तो इसका ऊपरी प्रतीक हुआ भीतर एक रहे ओंठ बंद और भीतर एक तुम भीतर दो ना रहो वो गुरु बार बार कहता था कि जिस भीड़ की मैंने बात की है कि जब सब लोग चातक होता है और स्वाति की बूंद की प्रतीक्षा करता है अगर पूछने वाला ऐसा मुंह फाड़े आकाश की तरफ देख रहा है और सिर्फ स्वाति की बूंद की प्रतीक्षा कर रहा है सारे प्राण प्यास बन गए तो फिर साधारण सी पानी की बूंद मोती बन जाती गुरु का साधारण सा इशारा मोती बन जाता है और तुम चातक नहीं हो और तुम कैसी भी गंदी पानी पीने के आदि हो और तुमने आकाश की तरफ चांद की तरफ आंखें नहीं उठाई हैं और तुमने चातक की तरफ प्रतीक्षा नहीं की है वैसा तुम्हारा प्रेम नहीं प्यास नहीं वैसा तुम्हारे पास प्राण नहीं तो गुरु अमृत भी बरसा तो भी तुम्हारे भीतर मोती नहीं बनेगा साधारण पानी मोती बन जाता है प्यास एक की प्यास और प्रतीक्षा का परिणाम है वो गुरु ने बार बार औठों पर उंगली रखकर उसे चुप होने का इशारा कर दिया और फिर सांझ हो गई और सदगुरु का झोंपड़ा बिल्कुल खाली हो गया अब वहां कोई भी ना था शिष्य ने फिर पूछना चाहा लेकिन फिर वही औंठों पर रखी हुई उंगली उत्तर में मिली अब जरा ज्यादा हो गया रात भी ढल दिन जा चुका अब कोई आने जाने वाला भी ना रहा बहुत प्रतीक्षा कर ली ये कोई प्रतीक्षा है जिसमें ऐसा लगे बहुत प्रतीक्षा कर ली जिस प्रतीक्षा में ऐसा लगे अब बहुत हो गया वो प्रतीक्षा थी ना तनाव थी तनाव बहुत होता है प्रतीक्षा कभी बहुत नहीं होती तनाव अति से होता है प्रतीक्षा कभी अति से नहीं होती क्योंकि प्रतीक्षा का अर्थ तो बड़ी शांत दशा है वो ज्यादा तो हो ही नहीं सकती जरूरत से ज्यादा प्रतीक्षा कभी नहीं होती लेकिन तुम्हें लगता है क्योंकि तुमने प्रतीक्षा जानी ही नहीं तुम भीतर तो तने थे उबल रहे थे तुम भीतर तो पूछ रहे थे तुम बस राह देख रहे थे कब लोग जाए लेकिन तुम एक क्षण को भी शांत नहीं बैठे थे प्रतीक्षा का अर्थ क्या होता है प्रतीक्षा का अर्थ होता है मुझे कोई जल्दी नहीं है जल्दी है ही नहीं उत्तर आज तो ठीक कल तो ठीक परसों तो ठीक अनंत काल लग जाए तो ठीक प्रतीक्षा का अर्थ होता है समय का मुझे सवाल नहीं प्रतीक्षा समय विरोधी और जितना तुम्हें समय का बोध है उतनी ही तुम प्रतीक्षा करने में असमर्थ हो जाओगे इसलिए पश्चिम में लोग प्रतीक्षा करने में बिल्कुल असमर्थ होते जा रहे हैं क्योंकि एक एक सेकेंड का बोध पूरा प्रतीक्षा करना जानता था क्योंकि जीवन समय नहीं था जीवन एक अनंतता थी कोई जल्दी ना थी कहीं पहुंचने को कहा है मंजिल तो तुम हो ही कुछ मिलने को क्या है जो मिलने योग्य तुम्हें मिला ही हुआ है और प्रतीक्षा के क्षण में यही तो दिखाई पड़ जाता है कि मैं वही हूं जिसको मैं खोज रहा था लेकिन मैं इतनी दौड़ में था कि खड़े होकर देख ही ना पाया कि मैं हूं मैं कौन हूं इसका कोई स्मरण न आया क्योंकि इतनी जल्दी थी इतनी भागदौड़ थी और तुमने कभी ख्याल किया कि जितनी तुम जल्दी में होते हो उतनी देर लग जाती अगर ट्रेन पकड़नी है जल्दी में तो बटन ऊपर के नीचे लग जाती कोट की दाई बाए बाए हाथ में चली जाती बाएं पैर का जूता दाएं पैर में जाने लगता है सब अस्त व्यस्त हो जाता है तुम जब जल्दी में होते हो तब जल्दी हो पाती तुम जितनी जल्दी करते हो उतनी देर हो जाती क्योंकि जल्दी से भरा हुआ चित्त अस्त व्यस्त और अराजक हो जाता है इस संसार में तो ठीक क्योंकि यह संसार समय से चलता है लेकिन उस संसार की जो खोज करने चले उन्हें समय छोड़ देना पड़ेगा प्रतीक्षा समय विरोधी एंटी टाइम प्रतीक्षा का मतलब है अब समय की हमें कोई चिंता नहीं बायजीत अपने गुरु के पास गया बारह साल तक गुरु ने उससे कहा कि तू बैठ जब वक्त आएगा मैं कह दूंगा कहते हैं बायजीत बारह साल तक बैठा रहा तीन साल बीत गए तब गुरु ने उसकी तरफ पहली दफ़ा देखा बायजीत धन हुआ बहुत प्रसन्न हुआ गुरु की कृपा हुई तीन साल बाद सिर्फ देखा फिर तीन साल और बीत गए गुरु न केवल देखा बल्कि मुस्कुराया और बायजित बहुत नाचा और बहुत धन्यभागी हुआ कि गुरु न केवल देखा बल्कि मुस्कुराया और तीन साल बीत गए गुरु ने उसके कंधे पे हाथ रखा मुस्कुराया और देखा और बाजीत बहुत प्रसन्न हुआ और 12 साल बीत गए और गुरु ने उसे गले लगा लिया और कहा बाजी बात पूरी हो गई क्योंकि जो समय को छोड़ने को राजी है उसका मन छूट जाता है मन समय है जब तुम मन में नहीं होते तब समय समाप्त हो जाता है जब तुम शांत होते हो तब कोई समय नहीं होता घड़ी चलती रहती भीतर कोई भी नहीं चलता भीतर सब ठहर जाता है तो बायजीत ने यह भी नहीं पूछा कि तुमने कहा था प्रतीक्षा करो तब बताएंगे बायजीत चरण छू के चला गया दूसरे शिष्यों ने बायजीत से कहा आप तो पूछ लेते पर उसने कहा पूछने को क्या बचा वो चुप बैठना गुरु के पास सब हो गया इन बारह सालों में हजारों शिष्य आए और गए बायजीत बैठा रहा एक दिन गुरु ने बायजीत से कहा कि तू जहां से आता है वहां भवन का जो बड़ा हाल है जिससे तू रोज प्रवेश करके मुस्तक आता है वहां एक आले में कुछ किताबें रखी हैं तू फला फला किताब उठाला। लाजिब ने कहा मैं जाकर देखू मैंने ख्याल नहीं किया कि वहां कोई आला है और किताबें रखी क्योंकि मेरा ध्यान तो आपकी तरफ लगा है गुरु ने कहा जाने की जरूरत नहीं मैं तो सिर्फ पूछ रहा था कि तेरा ध्यान यहाँ वहां भी जाता है कि नहीं जब सब प्रश्न गिर जाते हैं और ध्यान सिर्फ गुरु की तरफ लगा होता है तब आ गया वो अकेलापन जिसके लिए इससे है ही ने इस शिष्य को कहा था लेकिन वो जल्दी में था वो बिल्कुल तुम जैसा होगा वो जल्दी उत्तर मिल जाए तो जाए हम ऐसे उत्तर चाहते हैं जैसे स्कूलों कॉलेजों में दिए जा रहे हैं और ये उत्तर वैसे नहीं है ये उत्तर तो ऐसे जैसे एक स्त्री को गर्व रह जाता है तो नौ महीने प्रतीक्षा करनी पड़ती ये उत्तर ऐसे हैं कि तुम्हारे जीवन को बदलेंगे ये कोई जानकारियां नहीं है इनके लिए तुम्हें गर्भ जैसी प्रतीक्षा सीखनी पड़ेगी रात आ गई झोपड़ा बिल्कुल खाली हो गया शिष्य ने फिर पूछना चाहा, लेकिन फिर वही ओठों पर रखी हुई उंगली उत्तर में मिली फिर रात उतर आई और पूर्णिमा का चांद आकाश में उठाया आखिर सूबिनय का अब मैं और कब तक प्रतीक्षा करूं इसने प्रतीक्षा की ही नहीं जब तुम कहते हो अब मैं और कब तक प्रतीक्षा करूं तब तुम खबर देते हो तुमने प्रतीक्षा की ही नहीं क्योंकि जो प्रतीक्षा करता है वो कभी भी ये नहीं कहता कि अब मैं और कब तक ये और कब तक बताता है कि मन प्रतीक्षा नहीं कर रहा था मन मांग रहा था मन निष्क्रिय नहीं था मन सक्रिय था सक्रियता थका देती इसलिए तो वो पूछता है और कब तक अब वो थक गया है प्रतीक्षा से कोई कैसे थकेगा लेकिन तुम भी प्रतीक्षा से थकते हो उसका कारण है कि प्रतीक्षा तुम नहीं करते तुम्हारी प्रतीक्षा पैसिविटी नहीं है ग्राहकता नहीं एक सक्रिय आक्रमण समझो तुम किसी की राह देख रहे हो कोई आने वाला है मित्र प्रिजन प्रेसी पति पत्नी कोई आने वाला है तुम दरवाजे के पास अपने घर में बैठे हो बड़ी थकाने वाली होती है प्रतीक्षा राह पर कोई की आवाज और तुम चौंक गए किसी के पैर के जूतों की आवाज तुमने फिर झांक कर देखा कोई द्वार से गुजरा फिर तुम उठ के आए बड़ी थकाने वाली थोड़ी देर में तुम सोचते हो और कब तक करूं प्रतीक्षा ठीक ऐसे ही ये शिष्य भी करता रहा होगा कोई गया कमरा खाली हो गया फिर उस सोचा कि अब वक्त आ गया अब शायद उत्तर आता है फिर पूछा फिर पर उंगली बंद कर दी गई फिर उसे चुप कर दिया गया वो बड़ी बेचैनी में रहा होगा, उसकी प्रतीक्षा एक चैन न थी वो चातक की प्रतीक्षा न थी वो एक बंदर की प्रतीक्षा हो सकती बंदर को तुमने देखा वृक्ष पर वो बैठ भी नहीं सकता एक जगह थोड़ी देर इस से उस डाल जाएगा इस पत्ते को तोड़ेगा उस फल को चखेगा, इसको फेंकेगा उसको पकड़ेगा झूलेगा कुछ ना कुछ करता हुआ पाया जाएगा इसलिए मैं कहता हूं, डार्विन कहता डार्विन ठीक ही है कि आदमी बंदर से पैदा हुआ क्योंकि अगर हम आदमी के मन को भी देखें तो करीब करीब बंदर से मेल खाता है किसी और से मेल नहीं खाता जब उसने कहा अब मैं और कब तक प्रतीक्षा करूं तब हार गए गुरु दो स्थितियों में उत्तर देता है या तो तुम हार जाओ तब तुम्हें उत्तर दे देता है कि ठीक अब तुम जानो और जब तुम जीत जाओ जीत का मतलब है कि जब तुम प्रतीक्षा में पूरे उत्तर जाओ तब तुम्हें उत्तर देता है पहले उत्तर से दर्शन शास्त्र बनता है दूसरे उत्तर से धर्म जब गुरु तुम्हारी परेशानी को देखकर उत्तर दे देता है तब शास्त्र निर्मित होता है सुंदर सिद्धांत जन्मते लेकिन जब तुम्हारी प्रतीक्षा के भरपूर हो जाने से तुम्हें उत्तर देता है तब जीवन में क्रांति घटती तब सिद्ध सिद्धावस्था पैदा होती शिष्य थक गया और ध्यान रहे उत्तर तो एक ही है चाहे गुरु तुम्हारी थकान से दे चाहे तुम्हारे भरा से दे उत्तर तो एक ही है उत्तर में फर्क नहीं पड़ता गुरु की तरफ से फर्क नहीं पड़ता तुम्हारी तरफ फर्क पड़ जाए गुरु तो वही कहेगा तुम बेचैन होके पूछो तो तुम चैन से भर के पूछो तो चैन से भर के पूछोगे तो, तो वो बूंद पानी की तुम्हारे भीतर मोती बन जाएगी बेचैनी से भर के पूछोगे तो शब्दों का जाल लेके तुम चले जाओगे सोचोगे काफी जान के लौटाऊ चैन में पूछोगे और उत्तर गुरु अपनी इच्छा से देगा तुम्हारे दबाव से नहीं तुम्हारे आग्रह से नहीं तुम्हारे सत्याग्रह से नहीं तुम्हारे भराव से तुम्हारी पात्रता से देगा तुम मोती जन्मेगा तुम्हारे जीवन में क्रांति हो जाएगी तुम नए हो जाओगे और तुम्हारी परेशानी देख के दया करके देगा कि चलो ठीक है कुछ दो काफी प्रतीक्षा कर ली बेचारे ने तुम्हारे बेचारेपन से देगा तो मोती नहीं बनेगा तुम जानकारी लेकर लौट जाओगे तब से ही उसे लेकर झोपड़े के बाहर आ गए और उसके कानों में फुसफुसा कर कहा बांसों के ये वृक्ष यहां लंबे हैं और बांसों के ये वृक्ष यहां छोटे कुछ वृक्ष लंबे हैं देख कुछ वृक्ष छोटे और जो जैसा है वैसा है छोटे वृक्ष छोटे हैं बड़े वृक्ष बड़े ना तो बड़े छोटे होने की आतुरता से भरे हैं ना छोटे बड़े होने की आकांक्षा कर रहे हैं इसकी पूर्ण स्वीकृति ही स्वभाव में प्रतिष्ठा है जो जैसा है वैसा है इसकी पूर्ण स्वीकृति ही स्वभाव में प्रतिष्ठा है तुम जैसे हो इसको पूरा स्वीकार कर लेना दौड़ हट जाती प्रतिष्ठा हो जाती तुम ठहर गए फिर अब कोई महत्वाकांक्षा ना रही क्योंकि महत्वाकांक्षा का अर्थ है जो मैं नहीं हूं वो हो जाऊं आ बा होना चाहता है बा सा होना चाहता है ये महत्वाकांक्षा है बा बा है आ आ है सा सा है तुम ठहर गए दौड़ बंद हो गई और जो जैसा है वैसा है इसकी पूर्ण स्वीकृति स्वभाव में प्रतिष्ठा है स्वभाव धर्म तुम जो हो उसमें ही रम जाना धर्म तुम जो नहीं हो उसमें रमे रहना अधर्म अगर तुम धन में रमे हो अधर्म स्त्री में रमे हो अधर्म पुरुष में रमे हो अधर्म पद में रमे हो अधर्म परमात्मा में रमे हो अधर्म जब तुम स्वयं में रम गए कोई पराया ना रहा कोई दूसरा ना रहा ध्यान जब अपने में लौट आया आत्मरमण हुआ वही स्वभाव वही धर्म और आत्मरमन परमात्मा हो जाना तुम्हारा परमात्मा तो कल्पित क्योंकि वो दूसरा है तुम्हारा परमात्मा तो बाहर लेकिन रमण से जो परमात्मा उपलब्ध होता है वो तुम्हारे भीतर है वो तुम स्वयं हो स्वभाव धर्म है स्वभाव परम सत्ता है वही परमात्मा है स्वभाव धर्म है और स्वभाव में जीना धर्म का मूल रहस्य अपने में जीना कोई कोई लक्ष्य कोई भविष्य कोई प्रतिमा महत्वपूर्ण नहीं कोई आदर्श महत्वपूर्ण नहीं अपने में जीना थोड़ी देर को सोचो अगर तुम अकेले हो सारी पृथ्वी पर क्या करोगे कोई भी नहीं तुम अकेले हो और वही सत्य वही है सत्य अभी भी तुम अकेले हो कोई भी नहीं क्या करोगे सुंदर होने की कोशिश करोगे किसके लिए सुंदर होना है क्या करोगे सच बोलने की कोशिश करोगे कोई है नहीं जिससे सच बोलना है अहिंसक होने की कोशिश करोगे कोई है नहीं जिसके प्रति अहिंसक होना है क्या करोगे श्वास लोगे और जो हो हो वही स्थिति जो इस चारों तरफ भीड़ भरी है इसके बीच बीच सांध वही सिद्ध कुछ करने को और नहीं है अपने में जीना बिना दौड़ का बिना महत्वाकांक्षा का जीना स्वभाव में जीना धर्म का मूल रहस्य है शब्द में धर्म की अभिव्यक्ति है तथाता सचन अगर इसको कहना हो शब्द में तो बौद्धों का शब्द है तथाता यह बड़ा कीमती शब्द है सचनेस अगर बुद्ध से कहो आप बूढ़े हो गए वो कहेंगे हा वस्तुओं का ऐसा स्वभाव है जो जवान है वो बूढ़ा होता है इससे कुछ पीड़ा नहीं इससे अन्य होता ही नहीं ये होने का ढंग है ये तथा था बुद्ध मरे उस सुबह उन्होंने सारे मित्र साधु सी इकट्ठे किए और उनसे कहा आज देह छोड़ दूंगा वे सब रोने लगे बुद्ध ने कहा तुम रोते क्यों हो क्योंकि जो जन्मता है वो मरता है ऐसा वस्तुओं का स्वभाव है पैदा हुआ उसी दिन मरना निश्चित हो गया तुम रोते किस लिए हो? जो चीज संगठित होगी विघटित होगी हो जो बनेगी वो मिटेगी जो आएगी वो जाएगी इसको बुद्ध कहते हैं तथा ऐसा होगा इसकी स्वीकृति है मौत से कोई लड़ाई नहीं जो जीवन को स्वीकार कर लेता है वो मौत को भी स्वीकार कर लेता है और जो जीवन को स्वीकार कर लेता है वो जीवन के पार हो जाता है जो मौत को स्वीकार कर लेता है मौत के पार हो जाता है। जिस चीज को तुम स्वीकार कर लेते हो तो तुम तो तो उसके पार हो जाते हो और जिसको तुम अस्वीकार करते हो उससे तो उलझ जाते हो क्योंकि झगड़ा शुरू हो जाता है द्वंद्व हो जाता है कलह शुरू हो जाती तथाता का अर्थ इस जगत में ऐसे रहना जैसे तुम अकाल अकेले हो ना कुछ झगड़ने को न कुछ कलह करने को न कोई द्वंद न कोई संघर्ष तथाता का अर्थ जैसी चीजें हो जाएं वैसे स्वीकार कर ले मैंने सुना है एक जिन फकीर रिंझाई एक रास्ते से गुजर रहा था एक आदमी आया और उसने जोर से लात उसकी पीठ में मारी कि फकीर गिर गया और वह आदमी तो भाग के चला गया फकीर के साथ एक मित्र और थे रंझाई उठा और जहाँ से बात टूट गई थी वहीं से उसने फिर शुरू कर दी वो फिर चलने लगा आदमी बहुत हैरान हुआ जो साथ था उसने कहा सुनिए मैं तो भूल ही गया हम क्या बात कर रहे थे और अब मैं उसने उसको उत्सुक उस भी नहीं पहले मुझे ये बताई ये क्या हुआ ये आदमी आपको लात मार के गिरा गया आपने कुछ कहा नहीं रिंझाई ने कहा ये उसकी समस्या है इससे अपना क्या लेना देना ये उसकी कुछ परेशानी है भीतरी वो जाने इतना पक्का है कि कोई लात मारेगा तो बूढ़ा आदमी शरीर गिर जाएगा ऐसा वस्तुओं का स्वभाव है वो जवान था मैं बूढ़ा हूं तो लात मारी मैं गिर गया लात क्यों मारी ये वो सोचे ये उसकी चिंता है वो अपनी रात खराब करे इससे मेरा कुछ लेना देना नहीं इतना मैं कहता हूं कि शरीर कमजोर हो गया शरीर कमजोर हो जाता है ऐसी भावदशा का नाम तथाता है इसलिए बुद्ध को तथागत नाम दिया है तथागत का अर्थ है जिसका पूरा जीवन तथाता हो गया तुम कुछ भी कहो वो कहेंगे हाँ ऐसा वस्तुओं का स्वभाव और अन्यथा करने की कोई आकांक्षा नहीं जैसा है वैसा पूर्ण स्वीकृत टोटल एक्सेप्टेंस तथाता है सदगुरु ने कहा कि अगर शब्द में कहना हो धर्म को तो तथाता। इस ज्यादा निकट और कोई चीज स्वभाव को प्रकट नहीं कर सकती जैसा शब्द तथाता करता है जो भी हो जीवन में उसको स्वीकार कर लेना और कहना ऐसा जीवन का स्वभाव है तुम धीरे धीरे पाओगे तुम्हारी सब अशांति हो गई अशांत होने का मतलब यह होता है कि तुम स्वीकार नहीं करते अशांत होने का मतलब होता है कि तुम कहते हो कुछ इससे भिन्न हो सकता था अशांत होने का मतलब है कि तुम कहते हो कभी कुछ दिन और जवान रह सकता था कि इससे सुंदर स्त्री मिल सकती थी कि इससे अच्छा लड़का हो सकता था किस से बड़ा मकान हो सकता था कि लोग इससे ज्यादा मेरा सम्मान करते तुम ये मान के चलते इससे भिन्न हो सकता था तो तुम्हारे जीवन में अशांति रहेगी तथा था का अर्थ जो हो गया वही हो सकता था तुमने जो स्त्री चुनी है पत्नी के लिए उसी स्त्री को तुम चुन सकते थे इसलिए चुनी ये कुछ आकार नहीं हो गया तुम जिस बच्चे को जन्म दे सकते थे उसको ही जन्म दिया है वो कुछ अकार आसमान से नहीं टपक गया इसलिए रोज मत पीटो कि बुद्धू है कि बेईमान है कि चोर है तुम से चोर पैदा हो सकता था चोर पैदा हो गया तुम्हें जो मिल सकता था वो मिल गया तुम्हें जो नहीं मिल सकता था वो नहीं मिला तथाता का अर्थ है अन्यथा की कोई आकांक्षा नहीं है जैसा हो गया है उससे मैं रांची हूं क्योंकि अन्य हो ही नहीं सकता तब तुम कैसे अशांत हो गे? तब कैसा तनाव तब तुम्हें ध्यान करने की क्या जरूरत बुद्ध ने कहा है तथाता को तुम जो राजी हो गए तो ध्यान व्यर्थ क्या करोगे ध्यान करके कैसी पूजा कैसी प्रार्थना क्या करना है सब अशांति से बचने के मार्ग लेकिन तथाता तो अशांति को जड़ से काट देती है बचने का कोई सवाल नहीं तथाता परम स्थिति सदगुरु ने कहा अगर शब्द में कहना हो तो तथाता और निशब्द में उसकी अभिव्यक्ति करनी हो तो शून्य दिन भर गुरु ने पहला प्रयास किया था गुरु शून्य होकर बैठा हुआ था गुरु शून्य था जहां शून्यता है वहीं सदगुरु लेकिन ये शिष्य पूछने वाला अकेला ना हो पाया ये शांत ना हो पाया नहीं तो गुरु दिन भर बोला जब भी उसने ओठ पे अंगली रखी थी शिष्य ने समझा कि जवाब नहीं देना चाहता तभी वो जवाब दे रहा था कि इधर भी एक हूं उधर भी तू एक हो जा इधर एक शून्य उधर एक शून्य क्या तुम्हें पता है दो शून्य मिलते हैं तो दो शून्य नहीं होते एक ही शून्य होता है इसलिए शून्य बड़ा अद्भुत है कितने ही शून्य में एक ही होता है और संख्याएं में तो ज्यादा कम होंगी लेकिन शून्यों का मिलन अगर दो व्यक्ति शून्य हो जाएं, तो वहां एक ही व्यक्ति बचता दो नहीं बचते शून्य की कोई सीमा नहीं है कोई परिधि नहीं है एक शून्य दूसरे शून्य में लीन हो जाता उधर गुरु जब बार बार औट पे उंगली रखता था तो वह कहता था एक इधर तू भी उधर एक हो जा ये भीड़ हटा बीच में कुछ और मतला पूरे दिन कोशिश की थी शून्यता से बताने कि वो सफल नहीं हो पाई क्योंकि गुरु तो शून्य था शिष्य प्रश्न से भरा था वो तना हुआ था उसे उत्तर चाहिए उत्तर दिया जा रहा था उसके लिए वो अंधा था इसलिए दूसरा उत्तर गुरु को देना पड़ा पर बड़ी मीठी कथा है उसने ये बात भी बड़े फुसफुसा के कान में कही क्योंकि गुरु शब्द का उपयोग करता है बड़े संकोच के साथ इसलिए फुसफुसा ये प्रतीक है सिर्फ उसने बड़े कान में फुसफुसा के कहा कुछ कहने की जरूरत ना थी फुस, फुस कोई और सुन लेता तो कुछ हर्च ना था पर क्यों उसने फुस, फुस के कहा इसलिए कहा कि शब्द में बड़ा संकोच बोलते से ही सत्य झूठ जैसा हो जाता है कहा नहीं कि विकृत हुआ तो कोई और ना सुन ले तू ही सुन पाए इतना काफी इसलिए हम कहते हैं गुरु कान में फूकता है मंत्र उसका मतलब यह होता है कि गुरु जब शब्द में कहता है तो बड़े संकोच से कहता है क्योंकि वो जानता है गलती होती और जब मैं कह रहा हूं वही आधा हो जाता है सत्य फिर तुम्हारे कान में पड़ेगा फिर तुम अपने मन को उसमें मिलाओगे और टूट जाएगा फिर तुम किसी से कहोगे क्योंकि बहुत मुश्किल है उसे संभाल के रखना इसलिए पुरानी परंपरा है कि गुरु जब मंत्र दे तो तुम तो उसे किसी से कहना मत वो इसीलिए कि कुछ तो सत्य वहीं खराब हो गया है जब उसने शब्द बनाया शून्यता तथाता बनी फिर उसने तुम्हें कही फिर तुम किसी और को कहोगे फिर वो कोई और किसी और को कहेगा मूल में जो गंगोत्री थी वो अंत में गंदा डबरा हो जाएगी और मनुष्य के मन और शरीर का एक ढंग वो ढंग यह है अगर तुम भोजन करोगे तो मल मूत्र से उसे निकालना पड़ेगा तुम उसे कैसे खींचोगे उसे शरीर के बाहर से लाया हो बाहर भेजना पड़ेगा अगर तुमसे कोई कोई बात कह दे तो तुम्हें तब तक चैन न मिलेगा जब तुम तुम जब तक तुम किसी और से ना कह दो क्योंकि जो, जो भी भीतर गया उसे बाहर निकालना पड़ेगा इसलिए तुम सुनते भी नहीं पूरा कि गए और किसी को बताया मन और शरीर जो भी चीज भीतर लेंगे उनको बाहर करना पड़ेगा इसलिए गुरु जब मंत्र देता है वो कहता है ऐसे बाहर मत करना ऐसे भीतर रहने देना बड़ी बेचैनी होगी इससे और अगर तुमने हिम्मत रखी और तुमने संभाला अपने को और ना कहा किसी को तो धीरे धीरे जो शब्द में दिया है अगर तुमने बाहर शब्द में ना दिया तो धीरे धीरे भीतर शब्द भी पिघल के बह जाएगा और सुनिता निर्मित हो जाएगी लेकिन सदगुरु से जब भी तुम सुनते हो तुम जाके किसी को कहने की कोशिश करते हो तुम साज सुनते ही इसलिए हो कि किसी के सामने जाके ज्ञान प्रकट कर दो वहीं तुम भूल कर रहे हो वहीं भीतर लिया बाहर गया सब व्यर्थ हो गया अगर कुछ महत्वपूर्ण हो तो उसे संभाल लेना गर्भ की तरफ भीतर उसे किसी को मत देना तो धीरे धीरे अगर तुमने न दिया, न दिया न दिया न दिया बहुत बार मन कहेगा दे दो किसी को समझा दो किसी को बता दो नहीं दिया नहीं दिया नहीं दिया धीरे धीरे ऊपर जो शब्द की परत है वो पिघल के टूट जाएगी और भीतर जो शून्यता गुरु ने दी थी वो प्रकट हो जाएगी और जब तुम्हारे भीतर शून्यता पैदा हो जाए तब तुम हकदार हो तब तुम शब्द से किसी को दे देना क्योंकि अब ये शब्द उधार ना होगा फिर गंगोत्री से आएगा और जिसको दो उसको भी कह देना कि संभालना इसको ऐसे ही मत दे देना उधार का उधार इसको जीवंत बना लेना ये नगत हो जाए तुम्हारे भीतर तब देना तो दुनिया में दो तरह की परंपराएं हैं एक परंपराएं हैं जो कभी की मर चुकी शब्द गुरु ने दिए फिर उन शब्दों को पीढ़ी दर पीढ़ी लोग देते गए कंठस्थ करते गए वो मर चुकी दूसरी परंपरा जो कान से कान में चलती रही है फुस के चलती रही जो गुरु ने दी शिष्य को और कहा कि जब तक तेरे भीतर सुन्यता ना आ जाए तब तक मत देना तब तक संभालना तो दुनिया में दो तरह की धर्म एक तो सार्वजनिक धर्म है हिंदू इस्लाम ईसाई मुसलमान बौद्ध जैन उसका कोई मूल्य नहीं वो कचरा है शब्द तो वही हैं जो दिए गए थे वही दोहराए गए हैं लेकिन वो इतने गलत मुंह से दोहराए गए हैं इतनी बार दोहराए गए हैं कि झूठे हो गए खराब हो गए अब उनका कोई मूल्य नहीं है वो गंदे हो चुके पर सभी धर्मों के भीतर छोटी छोटी रेखाएं वो बड़ी बारीक सारा बौद्ध धर्म विकृत हो गया लेकिन जेन बारीक जिंदा है ये जेन वो बारीक दूसरी परंपरा है मुसलमानों में सूफी वो दूसरी परंपरा है जो कान से चल रही यहूदियों में हसीद वो पतली लीक है जो कान से चल रही गुरु शिष्य को देता है और इस शर्त के साथ देता है कि जब तक तू गुरुता को पैदा ना हो जाए तब तक मत देना तब तक संभालना शब्द को आत्मसात कर लेना बाहर दिया कि फिर आत्मसात न हो सकेगा स्वभाव धर्म स्वभाव में जीना धर्म का मूल रहस्य शब्द में धर्म की अभिव्यक्ति तथाता और निशब्द में उसकी अभिव्यक्ति है शून्य तो जब सदगुरु नहीं बोल रहा है तब तो वो शून्य में उसकी अभिव्यक्ति करता है जो योग हैं जिन्होंने अपने भीतर थोड़ी सी शांति साधी है वो उसके न बोलने में समझ लेते जो योग नहीं है जो बिना बोले ना समझ पाएंगे जो शब्द में ही समझ पाएंगे उनके लिए वो जो बोलता है वो तथाता सदगुरु का वचन तथाता है और सदगुरु का अस्तित्व शून्यता और जब तक तुम शून्य ना हो जाओ तब तक शब्द से किसी को मत कहना क्योंकि तुम्हारा शब्द असत्य से आएगा सत्य से भी आके शब्द आधा सत्य रह जाता है तो जब असत्य से आएगा तो उसकी विकृति तुम सोच सकते हो तब तक अपने को संभालना तब तक शून्य बनने की कोशिश करना क्योंकि वहां गंगोत्री इस कथा का सार तथाता को साधना ताकि तुम शून्य हो सको और जब तुम शून्य हो जाओ तब तुम्हारे वचन में तथाता आ जाएगी अभी तुम्हारे जीवन में तथाता को लाना तथाता का अर्थ जो हो उसे वैसा ही स्वीकार कर लेना कर्क कर देखो बड़ी गजब की किमिया इस बड़ा कोई चमत्कार नहीं तुम जैसे हो वैसा स्वीकार कर लो अहंकार कहेगा कि इसमें तो अटक जाओगे यहीं कहीं रह जाओगे जैसे हो ऐसे रह जाओगे कुछ करना नहीं जिंदगी में कुछ होना नहीं पाना नहीं लोग समझा रहे हैं कुछ होके दिखाओ कुछ बन के रहो कहीं पहुंचो नाम छोड़ जाओ सब पागलपन सिखा रहे हैं ना नाम छोड़ने योग्य क्योंकि नाम तुम लेके आए नहीं छोड़ के कैसे जाओ कुछ पाने योग्य नहीं क्योंकि जो भी पाने योग्य है उसे तुम साथ ही लिए हो वो तुम्हारी श्वास श्वास में बसा है और जिसकी तुम तलाश कर रहे हो जिस कस्तूरी की तुम खोज कर रहे हो कबीर ने कहा कस्तूरी मृग बसे वो तुम्हारे भीतर है जो सुगंध तुम्हें बाहर से आती मालूम पड़ रही वो तुम्हारे भीतर है। और सदगुरु वो व्यक्ति है कि पहले तो तुम्हें सदुगुरु से सुगंध आती मालूम पड़ेगी लेकिन जल्दी ही वो तुम्हारी आंखों को मोड़ेगा और तुम्हें बताएगा कि सुगंध तुम्हारे भीतर से आ रही अगर ज्यादा से ज्यादा मैं हूं तो एक दर्पण जिसमें तुमने अपनी तस्वीर देखी सुगंध लेके तुम दौड़ रहे हो कस्तूरी मृग बसे और भागता है कस्तूरी मृग दौड़ता है पागल हो जाता है कहा से सुगंध आ रही और सुगंध उसके भीतर से आ रही तुम भी ऐसे ही जन्मों जन्मों भागे हो कस्तूरी मृक की भांति। ठहरो दौड़ बंद करो तथाता का इतना ही अर्थ कहीं जाना नहीं है कुछ होना नहीं रुक जाओ प्रतीक्षा करो ठहरते ही तुम्हें अपने भीतर की सुगंध पकड़ लेगी भीतर का सुर बजने लगेगा ठहरते ही तुम हैरान हो गए किसके लिए दौड़ते थे कहा जाना चाहते थे और अगर मंजिल न मिलती थी तो उसका कारण यही था क्योंकि मंजिल तुम थे इसलिए संसार असफल होता है सफल हो ही नहीं सकता जिसे तुम खोज रहे हो वहां नहीं और जहां है वहां तुम्हें खोजने की फुर्सत नहीं वहां फुर्सत तो तभी मिलती जब तुम बिल्कुल ठहर जाते हो ना तो तुम्हें धनवान होना है ना तुम्हें सम्राट होना है ना पदवान होना है न तुम्हें साधु होना है न तुम्हें बड़ा नैतिज्ञ होना है न तुम्हें अहिंसक न तुम्हें ध्यानी, तुम्हें कुछ होना नहीं तुम्हें पहले रुकना है रुकते ही सब जो श्रेष्ठ है होना शुरू हो जाएगा और दौड़ते जो व्यर्थ है वो जारी रहेगा दौड़ व्यर्थ रुक जाना पहुंच जाना है आज है